अशार्थ हवी की इच्छा करने वाला सर्व सोधक चारो तरफ जाने वाला बहुत ही बुद्धिमान तथा अमर अग्न मानमों में रहता है वह धूम उत्पन्य करता है अनेक विध रूपों को धार्ण करता है तेजो में रूप को धार्ण कर शुक्लवर्ण कांध से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 हे देवो हमें उत्तम वीर पुत्रों से युक्त धन प्रदान करो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 अग्नि वेदों पर रखा गया है यह अग्नि कार्य करने वाले तुज भक्त को अन्न एवं सब प्रकार का धन देने वाला हो तथा वह तेरा देह रक्षक हो भाषार्थ जल के मध्य निगुढ़ इस अग्नि को विशेष रूप से सेवा उपासना करने वाले ऋषियों ने चारों से अपहृत पशु को जिस प्रकार पद चिन्हों से पता लगाते हैं उसी प्रकार अपने स्तुति वचनों से खोजा गुहा में एकांत स्थान में गुप्त रूप से विद्यमान अग्नि को उसके प्रेमी भक्त नमन स्तुति वचनों से कामना करते हुए बुद्धिमान तपस्वी भृगु वंशियों ने प्राप्त किया भाषार्थ इस महान अग्नि को विभुवश के पुत्र त्रित ऋषि ने पाने की कामना करके भूमि पर पाया वह अग्नि सुख वर्धक तथा यजमानों के घरों में उत्पन्न हुआ तथा बलशाली युवावत होकर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 तू शत्रुओं को पराजित करने वाले महान बुद्धिमान विद्वान लोगों के धारक अग्नि की स्तुतिगान करने के लिए समर्थ हो तथा सबज्ञ लोक ज्ञानी पुरियों नगरों के विध्वंसक अरणिगर्भ सर्वत्र अंतर्भूत स्तुत्य सुंदर केश वाले तेजस्वी अश्व की भांति शत्रुहंसक पूजनीय तथा प्रीति स्तोत्र अग्नि को हवि अर्पित करके अपनी कार्य पा लेते हैं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 भासार्थ हे इंद्र तुझे हम स्तुत्य देव भक्त महान व्यापक गंभीर विस्तृत प्रथित ज्ञानी तेजस्वी एवं शत्रु दमन करता जानते हैं तू हमें पूज्य एवं बलवान पुत्र रूपी धन दे भाषार्थ हे इंद्र अन्न युक्त सर्व श्रेष्ठ मेधावी तारक धन पूरक वर्धमान उत्कर्षशाली उत्तम बलशाली शत्रुहंता शत्रु के नगरों को ध्वस्त करने वाला तथा सत्य कार्यों को करने वाला तुझे हम जानते हैं तू हमें अद्भुत तथा बलशाली पुत्र रूपी धन दे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 भाशार्थ प्रेम युक्त विन्ती से भरी मेरी दूत की समान इस्तुतियां सद बुद्ध की कामना करके इंद्र के पास पहुँचें। ये हृद्यश परशी एवं अंतह करन पूर्वक तयार की गई हैं।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 मैं धन का प्रधान स्वामी हूं मैं अनेक शत्रुओं के धनों को एक साथ जीतता हूं मुझे समस्त प्राणी मात्र जैसे पिता को पुत्र बुलाते हैं वैसे ही बुलाते हैं मैं दानशील यजमान को अन्नधि धन देता हूं भाषार्थ मैं इंद्र ने अथर्वण पुत्र दधीच का सिर काट डाला था कुएं में गिरे तृत के उद्धार के लिए मैंने बादल से जल उत्पन्न किया था मैंने शत्रुओं से धन लिया था मात ऋषवा के पुत्र भीच के लिए बरसने की कामना से जल रक्षक बादलों को बरसाया था भाषार्थ मेरे लिए तष्टा ने लोहे का वज्र बनाया था मेरे लिए देवता यज्ञ कार्य करते हैं मेरी सेना सूर्य की भांति दुस्तर दुर्गम्य है मुझे ही सब लोग किए सब कार्य से ही प्राप्त होते हैं भाषार्थ जब मुझको यजमान सोम एवं स्तोत्रों से तृप्त आनंदित करते हैं